खुश रहो, खुशियाँ पाटो जहां हर दिन हो खुशियों का त्योहार और हर धुन में बसी हो प्यार की मिठास रेडियो पुनेरी आवाज के साथ खुश रहो खुशिया बातो खुश खुशिया नमस्कार ओम शांति स्वागत है आप सभी का रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 जीरो पर पॉइंट आशा करूंगा बिल्कुल अच्छे होंगे हेल्दी होंगे और आज हम लोग एज ए विजिट यहां पर पाटिल ऑटोमेशन कंपनी में आए हुए हैं और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं प्रफुल जी उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से प्रफुल जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आपका स्वागत है <laughs> आप यहाँ आए और हमें बहुत खुशी हुई प्रफुल जी थोड़ा सा अपने इस कंपनी के बारे में बताइए पाटिल ऑटोमेशन क्या करता है हम वेल्डिंग ऑटोमेशन लाइन ऑटोमेशन और ऑल uh, के लिए हम लोग कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं अच्छा, अच्छा। और uh, ये जो है इस, इसका जो मेन uh, ये है कि प्रोडक्शन uh, बहुत फास्ट हो सकता है ऑटोमेशन से और मैनलेस अभी मैन पावर का सारी दुनिया में बहुत समस्या है तो जी, जी, जी। इसमें 24 फोर रोबोट से काम होता है अच्छा, और प्रिसाइज होता है इसलिए हम सारी ओ के लिए कैटर करते हैं तो अब तक जो है आपका कहाँ कहाँ जो है आप ऑटोमेशन अपना प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं आपने काम किया थोड़ा सा स्पेशली बताइए हम एक्चुअली साउथ में दिल्ली में करते हैं चंडीगढ़ नालागढ़ ये, ये साइड में भी हमारे प्रोजेक्ट है चेन्नई में है बेंगलोर में है और अहमदाबाद में बड़ा इंडस्ट्री है तो वहाँ नहीं। नहीं। पर भी हमारा मारुति के लिए जाता है अच्छा। हीरो के लिए भी होंडा के लिए भी जाता है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी हम लोग काम करते हैं तो विदेश में भी काम करते हैं और टी वी एस का प्रोजेक्ट जो है मैसूर में वहाँ पर भी हम लगभग हम आ, सारे वो एम व्हीलर और फोर व्हीलर में हम लोग सारा ऑटोमेशन देते हैं अच्छा। और ट्रैक्टर और दूसरा खेती के लिए जो ये बनता है तो न्यू हॉलैंड करके एक कंपनी है एम एन सी है वो सारे खेती के औजार बनाती है उनके लिए भी हम लोग ऑटोमेशन देते हैं अरे <laughs> तो मोदी जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत जो जी जी जी जी। पूरे भारत देश में हम ऑटोमेशन कैटर करते हैं और अभी हम विशेष नया डिफेंस के लिए भी हम लोग अभी काम करेंगे तो ये अच्छा, भी हमारे लिए समस्या है और क्या है, है? हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का भी हमारा अभी प्लानिंग हो रहा है चीज प्रफुल्ल जी मैं चाहूँगा कि जैसे डिफेंस की बात चल रही है और ये सारी चीज़ें करते हुए चैलेंजेस शुरुआत में कुछ आए होंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जरूर अभी ये दुनिया ही समस्या हो लल दुनिया <laughs> तो इसमें समस्या तो आएगी मगर ये आ, हम विशेष आध्यात्मिक ब्रह्मा कुमारी उसके साथ जुड़े होने के कारण हमारे ऐसा ये जो समस्या है हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी लगती है और हम उसके ऊपर सहज ही उसको पार कर देते हैं क्योंकि समस्या हमारा टेस्ट करने के लिए आती है और हम उसको ऐसे पास कर देते हैं और ये सब स्परिचुअलिटी की कमाल है कि भगवान हमें वो शक्ति देता है और योग्य निर्णय करने का जो बल है वो भगवान ही देता है तो योग्य समय पर योग्य डिसीजन लेना ये भी इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया समस्याएं जो भी आते हैं उसका समाधान जो है अध्यात्म है आध्यात्मिक ज्ञान से आप अपनी समस्याओं को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके आप रिज़ल्ट अच्छे से लेकर आते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को यहाँ से एक लर्निंग मिल रहा है कि जीवन जो है समस्याओं का एक का जो है पुतला है लेकिन उसमें हम सभी को अपॉर्चुनिटीज़ देखना है और होता भी ऐसा ही है कि समस्या आती है तो आपके अंदर की जो शक्तियाँ वो जागरूक हो जाती है और आप उसका सही इस्तेमाल करके उसे अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और एक बात और पूछना चाहूँगा जैसे ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग घरों में भी रोबोट्स वगैरह यूज़ करने की बात चल रही है जैसे मेड्स वगैरह मिलते नहीं हैं तो वहाँ पर भी मशीनस के द्वारा सफाई वगैरह करने के लिए रॉबट्स का यूज़ किया जा रहा है तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हम तो अभी उस एक क्षेत्र में है नहीं पर जैसे जैसे विज्ञान आगे जा रहा है और ये सारा टेक्नोलॉजी घर में भी यूज़ हो रहा है तो वास्तव में हद कुछ हद तक ये ठीक भी है पर कुछ हद तक ये भी नहीं है कि हम लोग फिर बहुत आलसी बन जाएंगे <laughs> और मशीन करेगा काम अगर हम लोगों के ऊपर उसका बहुत असर हो सकता है क्योंकि जब हम घर का काम करते हैं सारा हमारा फिजिकल एक्सरसाइज भी होता है तो उससे हमारे मेंटल हेल्थ भी ठीक रहता है नहीं तो हम जब खाली हो जाएंगे तो एक्सरसाइज भी नहीं होगा तो हद हद तक हमारा इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेना अच्छी बात है अगर ज़्यादा भी हम उसका यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा उसका मिशी ये भी हो जाएगा तो भिल्कल, मुझे भिल्कल। मेरा ये पर्सनल विचार है ये राइट है ये नहीं है बिल्कुल तो राइट प्रफुल जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि कई बार हम लोग जो है टेक्नोलॉजी के साथ इतने जुड़ जाते हैं और डिपेंडेंसी ना हो ये बात आपने बताया कि ज़्यादा यूज़ करने से फिर हम फिजिकली कुछ कर नहीं पाएंगे तो मैंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं तो हमारे लिए एक बैलेंस लाइफ जीवी का जो है हमेशा ध्यान रखना है और कोई भी चीज़ हो उसे अति नहीं होने देना है बैलेंस पे से जीना है तो जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे प्रफुल जी एक सब लिए हम यह मैसेज देना चाहेंगे कि लाइफ में बिजनेस के साथ जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है उसके साथ हमारा इंटीग्रेशन हो तो हम बिजनेस में भी कोई भी समस्या कोई भी अपॉर्चुनिटी माना जो भी है उसको हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं और स्परिचुअलिटी हमारे मेंटल बैलेंस सिखलाता है हमारे डेली लाइफ में तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं उस समस्याओं के समाधान यही है कि स्परिचुअलिटी से जुड़े रहना और समय निकालना उसके लिए और मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस करना बहुत जिससे हमारा आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा हम दे सकते हैं और कम समय में ज़्यादा हम काम कर सकते हैं यही हम मैसेज देंगे धन्यवाद प्रफुल्ल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने नोट किया कि जब भी आप कोई भी काम करते हो तो शुरुआत मेडिटेशन से करें और बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक डेली रूटीन में आप यूज़ कर सकते हैं जैसे प्रफुल जी का कहना ये था कि हम लोग नहाते हैं खाना खाते हैं दोस्तों के साथ फिल्म देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग टाइम तो दे रहे हैं एक्स्ट्रा तो उस टाइम में एक अपना लाइफस्टाइल में ये भी इंक्लूड कर लें कि वे नहाने के बाद फ़्रेश होने के बाद एक दस मिनट जो है आप अपने लिए देंगे मेडिटेशन मेटिनी तो इस तरह से आप अपने लाइफ में इन चीज़ों को इनकलूड करेंगे तो ये आपका जो है डेली का आदत बन जाएगा और जब आदत बन जाएगा तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व बनकर निखरेंगे कुछ ही पलों में है ना कुछ ही समय में आप ज्यादा एक महीना दो महीना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके चेंजेस आप अपने अंदर देख पाएंगे आपके विचारों में चेंजेस आएगा और जितने आपके विचारों में चेंजेस आएगा तो आप उतने अच्छे व्यक्ति बनेंगे और आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे विचार बदले हमारे विचारों में पॉजिटिविटी हो और ईश्वरीय प्रेम हो निश्चित तौर पर हमारा जीवन बहुत सुंदर बनेगा शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार प्रफुल्ल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं है करते हैं रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से और आप बने रहिए हमारे साथ और जय हिंद जय भारत सुनते रहो बोर लो अनुभव प्रभु प्यार का ला रहा वो करुणा कर दया का सागर कह सबको समा रहा सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ, प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव I'm not your enemy. नाम सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियां कर प्रभु के नाम प्रभु की किरण को हृदय में भर लो कर लो आन दिवला प्रभु की किरण को हृदय करलो आ रन दिव्य ला महा मिलन की मंगल बेला महा मिलन की मंगल बेला प्रभु मिलन जग मना रहा सागर स्नेह में सबको समारहा स्नेह में सबको समा रहा हो प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन ये दिन और ये दिन मान मिला ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला ईश्वर का वरदान मिला सफल करो और पा सफलता सफल करो और पाओ सफलता मुरली मधुर वो सुना रहा वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा सबको रहा आ प्रभु शरण प्रभु गुणगान करो ध्यान धरो जो ध्यान है रखता प्रभु कृपा का पान करो प्रभु कृपा का पान करो पास में आकर वो रत्ना सुमे आ कर वो रत्ना कर रतन अनोखे लुटा रहा वो करुणा कर दया का सागर स्नेह सबको समार रहा स्नेह हमें सबको समार रहा usharan a aa prabhu sharan a